नुटस्थ जीव और एकतम भ्रांति सिद्धम चेत इधम भ्रांति के कुतो न जानते इत्याशं कूटस्थ और जीव ये दोनों एक ही है भ्रांति सिद्धम चेत एक जो है वो भ्रांति सिद्ध वास्तव में कूटस्थ स्वयं पद वाच्य और जीव अहम पदवाच्य पहले पृथक्ति सिद्ध करेंगे बाल में एक है ना शुरू में तो कुटस्थ भी अलग है जीव अलग है ब्रह्म अलग है ईश्वर अलग है चार है ब्रह्म ईश्वर समि के दृष्टिकोण से वृष्टि के दृष्टिकोण में कूटस्थ जीव ये चार भेद सिद्ध कर रहे हैं और जो लोग इस भेद को नहीं कर पा रहे वृष्टि में विद्यमान कूटस्थ और जीव भेद को अनुभव नहीं कर रहे हैं एकत्रुभूति कर रहे हैं स्वयं अहम छानी बोल देते हैं मैं स्वयं जाऊंगा और स्वयं बोध कूटस्थ और अहम बोधी एक भ्रांति पूर्व प्रयोग हो गया वह एक जनाती लेकिन ज्ञान भ्रांत ज्ञान है ऐसे आज तक क्यों किसी को अनुभव में नहीं आ रहा है इत्याश जवाब में कभी श्रुति तात्पर्य परिलोचन शून्यवाद श्रुति का जो तात्पर्य है उसकी पर्यालोचन शून्य है ये लोग परिचारही प्रत्येकों के द्वारा नहीं वेदांत वाक्य सुनिश्चित वेदांत विज्ञान सुनिश्चित वाले जो होते हैं वे लोग कभी ऐसे भ्रांति में पढ़ते नहीं है ये लोग कैसे है उसी की व्याख्या कर रहे देखो भ्राम्यंते पंडितम सर्वे लौकिक तर्थिका अनादृत्य श्रुति मूर्ख्यात केवलाम युक्तिमाश्रिता भ्राम्य पंडितम मन्या ये सब कैसे हैं पंडितम मनिया है पंडित भी नहीं है पंडित होते तो अच्छा था लेकिन पंडित कैसे हैं यथा प्रथम अध्याय अर्जुन प्रथम अध्याय वाला अर्जुन का हाल यही तो मानी है वो पंडितम है वो जैसे भगवान ये डांट के बोल देते हैं बड़ा विद्वानों की दिल तुम बोल रहे हो तो धाम्यंते पंडितम मनिया अपने थे सा पंडित सर्वे कौन है वो सब लौकिक कृतिका लौकिक लोग तो हैं आम आदमी यहाँ तक शास्त्रों को पढ़े लिखे लोग भी है कृतिका तीर्थम शास्त्र तीर्थम शास्त्र तस्वीन ये अवगन कर सरस्वती महासरस्वती उपनिषद में नवा श्लोक आप देखेंगे तीर्थ शब्द आय विद्या के लिए तीर्थ शब्द आय शिष्य के लिए तीर्थ शब्द आय है के अधिकारी शिष्य तीर्थ शब्द शिष्य के लिए प्रयोग हुआ अपनी युक्ति को ढूंढ लेते हैं नहीं श्रुति पर ही श्रुति को ही मुख्य प्रमाण नहीं मान युक्ति को मुख्य प्रमाण अपना तर्क को मुख्य प्रमाण मान और तर्क का अनुकूल श्रुति करते हैं श्रुति अनुकूल तर्क नहीं तरकानुकूल श्रुतियों को पटोर के इकट्ठा करके कर रखे हर आदमी के पास है हर आदमी अपने अपने पास कुछ कुलतिया पटोर के रखा है आजकल तो किसी बात सब को सब वेदांत बोलने लग जाएंगे, सीधे, सब लोगों को वेदांत श्रवण हो रहा है ना आजकल कोई चैनल है टीवी में वेदांत सुनने को मिल रहा है लोगों को अनधिकारी वेदांत श्रवण कर रहा है और वो वेदांत आपको उल्टा मार दे महात्मा भे विक्षा करने क्या जरूरत है सीधा बोलते क्या जरूरत क्यों घूमते हो ना बैठो करोषा तो मत मांगोष करते इसीलिए बड़ा कठिन काम होता है जब गृहस्थी आधिकारिक ग्रहस्थित लोग ये वेदांत श्रवण कर लेते हैं फिर वो तो महात्मा के लिए एक बड़ा मुश्किल हो जाए इसी का कहना है ये लोग कैसे क्या कर रहे वास्तव में तर्क अनुकूल श्रुति प्रयोग चाहते हैं स्वतर्क श्रुति होता तो भी ठीक थे लेकिन कुतरकार को ही श्रुति ढूंढ लेते ये बड़ा गर्व अपने कुतरकों को समर्थन का समर्थन में श्रुतियों को इसे कहते हैं अनादृत्य श्रुति मूर्ख्यात मूर्खता बस श्रुति का अनादर करते के के का का के। हो केवलम युक्ति केवल युक्ति में आश्रत अनुमानी चक्षु आज कहेंगे यहां कि अनुमानी का चक्षु नहीं करते मूर्ख हो किशो आज को मूर्ख भाषण बोले किसी हम लोग मूर्ख बोले मूर्ख कौन हो देवी नहीं जान एक मूर्खाष्ट कम है सुना है आपने कभी मूर्ख बहुत बढ़िया है और ऐसा लोक है आप पढ़ के आश्चर्य कर जाओ किसको मूर्ख ब्रह्मज्ञानी की के दिया सारे ब्रह्मज्ञान का लक्षण हो सुनाऊंगा आपको है मेरे पास मैं तो उसको लिख करके फोटो स्टार्ट कर देंगे सबको दे देंगे <laughs> और जो लौकिक विषय जो मूर्ख होता है व्यवहारिक में उस मूर्ख लक्षण तो कालिदास ने बताया है ना गतम न सोचा कृतम न मन न, न जल पे न भवा का भवा ना। वो का क्या है। एक बार है ना जब भोज राज थे राजा कालिदास के समय में वो राजा भोज को महारानी ने कह दिया मूर्ख सम्राट पधारिये क्यों हुआ क्या घटना वहां महारानी छत पर थी और बाल सुखा रही थी नहाई हुई थी तो बाल सुखा रही थी उस समय राजा रानी के महल की ओर आ रहे थे तो छत से उसने देखा राजा आ रहे तो जल्दी माजी में तैयार होने के लिए जल्दी कर रही थी इतने में देखी और राजा के रथ वहीं रुक गया क्या बात है वो खड़े हो गए देखने लगे राजा क्या कर रहे हैं तो उन्होंने किया है एक के यहाँ मकान के सामने खड़े होकर अंदर वार्तालाप हो रहा था सुनने का घर मंत्री अपने पत्नी से कुछ बात थोड़ा जोर जोर बात हो रही थी सड़क में सुनाया गया बाहर आए वापस आ गए वापस अगर बैठकर रानी के पास पहुँच तब तो रानी कही मूर्ख सम्राट पढ़ा दी तो राजा सुन कर क्या बाक रही क्या बोल रही आज ऐसे स्वागत कर रही हूँ मेरे को लेकिन ऐसे तो बोल नहीं सकती कुछ रहस्य जरूर है मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिसने मेरे को महामूर्ख कहा वो अपने अंदर की कभी पहचान नहीं पा रहे मेरे से क्या ऐसे कार्य हो गया जिसके अंदर जिससे मेरे अंदर मूर्ख कहा जा रहा है उन्होंने क्या कि वहां से झटपट लौट आए दरबार में बैठ गए जो दरबार में आ जाए सबको बोल रहा मूर्ख महाराज बैठिए हे मूर्ख महादेव बैठ जाओ हो मूर्खराज बैठ जाओ ऐसे सबको बोले क्या हो गया राजा को सबको मूर्ख कहे जा रहे सबको बैठा रहे मूर्ख बोल के बैठाए जा रहे हैं क्या हो गया जब कालिदास अंत में आया उसको भी कर राज कविराज पधारिए अपना आसन ग्रहण कीजिए ने जब ऐसे कहा तो एक की और इनको इनको समझ में नहीं क्यों महारानी गा सोचा कृतम खादन नजल पे। न मन खादन न गन न जल पे द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राज एलखण राजा ने द्वाभ्याम तृतीयो दो बात कर रहे थे तीसरा कान, सुन लिया? ये राजा ने किया कोई फायदा नहीं मूर्खों का कान बीते चिंता करके कर बैठे क्या करो कैसा करू ये हो गया वो हो करके बैठने से कृतम न मानने अपने क्यों क्यों जो है बखान करना अपने पुण्य का नाश करो धर्म ना। इसे कृत्त को मानना स्वयं का मूर्ख मूर्ख ऐसे करते पुण्य का बखान कर छिपाते क्षय हो जाए और पुण्य को छिपाता है खादन न गच्छा आज सभी यही काम कर दे चलते चलते सड़क मूंगफली खाए जा रहे खाते खाते चलते रहते न ग्छानी हसन न जल पे हाँ आजकल सब ऐसी बफे, बफे, क्या बोलते हैं खड़े खड़े जूते पहने खा रहे हैं और चलते चलते खा रहे फिर रहे गप्पे मार रहे हैं कोई शिष्टाचार सब मूर्खन न गच्छा हसन न जलते हसन न जलते और क्या है फालतू कोई अच्छी गंभीर विषय की चर्चा हो रही है पागलों हसन न जल पे जलप में हसना संवाद चल रहा गंभीर विषय की चर्चा हो रही है चिंतन हो रहा है, मतलब है। खड़े हो, हो, संग, होकर सुने ये मूर्ख का लक्षण कोई दो चर्चा कोई कर रही है तो वहां जाना है एक तो दूर में रहो सुनना नहीं सुनना ही है पहले जगह अनुमति को भाई आप अड़चन न हो बात ना हो क्या मैं आपकी चर्चा में शामिल हो सकता हूँ बिना अनुमति, तो अनुमति का सुनना मूर्ख का यहाँ उस मूर्खों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ मूर्खया जो है उनको करे जो अपनी बुद्धि परित्राभिमान करे बुद्धियामान शास्त्र ज्ञान को अनर्थ गण करता हुआ शास्त्र का अर्थ को अनर्थपूर्वक ग्रहण करता हुआ जो शास्त्र ज्ञानाभिमान करने वाले हैं उनको श्रुति का आदर न करते हुए स्वबुद्धि के अभिमान पूर्वक जो है युक्तिम आश्रता के युक्तिम, केवल युक्ति मात्र को आश्रित करने वाले अथवा युक्त के तर्क श्रुति को आश्रित करने वाले लोग हम लोगों के यहां श्रुत्यनुकूल अनुकूल तर्क के लिए स्वीकृति है तर्क के को तर्क के से शिकार ने कहा पहले मैंने श्रुत्यनुकूल तर्क करना है तो पूरा छूटे आप जितनी तर्क करो कि श्रुत्यनुकूल होना चाहिए क्योंकि श्रुति वो चीज को खत्म कर रहा है जो आम आदमी की बुद्धि से परे कर इसलिए तर्क श्रुति नहीं हो सकती श्रुत्या तर्क हो सकता वेद का वेदत्व के बारे कुमार भट्ट साफ क्या इनको वेद क्यों कहा प्रत्यक्षेना च यु उपायो न बुद्ध विदंती वेदे नस्म वेद से वेद्यता वेत्यत इसीलिए तर्क के द्वारा जिस चीज को नहीं जान पाते उस तत्व को बोलकर आदि श्रुत्य अनुकूल श्रुत्यधीन तर्क शोभा है और युक्त अनुकूल श्रुति करने की चेष्टा करना अपराध है नुत्य प्रवक्ता रोपी जानती श्रुति के अर्थ को कथन करने वाले लोग भी बहुत सारे दर्शनकार लोग हैं आस्तिक दर्शनकार लोग तो वेदों को प्रमाण मान रहे हैं वे लोग भी इस बात को क्यों नहीं जानते कूटस्थ और जीव दो भिन्न भिन्न उपाधि वाला है ऐसे क्यों नहीं मानते इत्याशन पेशा उन लोगों को क्या हो गया है कहते हुए आधा वादा श्रुति को पकड़ लिए आधे वादे शुरू को पकड़ लिया उतर एक बार पुराण के बार विवाद उन्होंने कहा हम लोगों ने हमने कहा कि भाई देखो स्त्रियों को भी हमारे का दिखा। शास्त्र का अधिकार तो है तुम्हारे यहां लिखा है सभी को मुक्ति दिखाया अरे भाई हाथों तो उठाओ आगे भी पढ़ो ऐसे हमारे दार्शनिक लोग बहुत सारे हैं आधे वादी सुरखी ले लिए और आधे वादी सुरख छोड़ दिया और कहते हैं हम भी शास्त्र प्रमाण वाले हैं ऐसे ही लोग हैं इसे कहते हैं वे कैसे हैं श्रुतोचन अभाव्यलोचन पूर्णतया श्रुति का सांगोपांग संपूर्ण रूपेण का पर्यालोचन के उनके पास नहीं है अतएव श्रुति को आश्रित करके वे अप्रित को मुख्य मान करके व्याख्या करने वाले लोगों ने से श्रुत्य प्रवक्ता होते हुए भी वे भी समय प्रकार से वेदांत को समझ नहीं पाए पूर्वा परामर्श विकलास्त के चना वाक्या स्वस्व पक्षे यज्जा रहित तो होकर के शर्मिंदा भी नहीं ऐसे गंद गंदा काम करने में हो अलज्जया वाक्या भाषान स्व पक्षे योजती पूर्वापर परामर्श वी ये कैसे हैं पूर्वापर के विवेचन से रहित ऐसे कुछ लोग के चला नस्विन विषय वाक्या स्वस्व विषयों में स्व पक्ष में वाक्याभास वाक्यों को प्रामाणिक वाक्यों को नहीं उनके प्रसिद्ध जो वाक्य है, तो क्या है वो प्रामाणिक नहीं किए गए वाक्याभास वाक्याभाषो कहते हैं कहा जाता है? पूर्वापर विरोधी पूर्वापर विरोधी अर्थांतरता तात्पर्य वाक्य वाक्यावास पूर्वापर का विरोधी है और उष्वा जो अर्थ होना चाहिए उस भिन्न अर्थ में तात्पर्य को ले जाया जा रहा है पूर्वापर विरोधी अर्थांतरता तात्पर्य वाक्यम वाक्यक वाक्य बीच का टुकड़ा ले लिया और विरोधी हो जाएगा एक हिस्सा ले लोग वो आज अर्थांतर का, का प्रतिपादन हो गया कि नहीं हो गया कुछ पूर्वापर विरोधी अर्थांतरता उसका न वाक्य ऐसे को उन्होंने अपने अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए निर्लजता पूर्वक संयोजन कर देते जोड़ लेते हैं कहते ऐसा कौन कौन कर थोड़ा बताइए तो थो, दो चार को ताकि हम उनसे सतर्क रहें, नहीं तो हो सकता हम भी भ्रमित हो जाएं, उनके जाल में फंस जाएं, ये इनके बहुत मीठे मीठे बात बताते हैं वो लोग ऐसे जो होते हैं ना अपने बात बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करेंगे आप उनके बातों के चक्कर में आ जाओगे ऐसे तर्क जाल को इस्तेमाल करते हैं वो लोग इसीलिए उनके तर्क जाल से मोहित हो ग्रम न फिर उनका भी पहचान होना जरूरी है हसीदास जी को साफ दे दुर्जनमंदे तदनंतर हम सज्जन पहले दुर्जन को प्रणाम कर लेना है ये लेते ना हो कभी भी अपने जाल फंसा देते आपको अपने लक्ष्य से भटका देंगे पहले उनको प्रणाम करके उनमें भैया तू खुश रहना और दूर रहना ये जरूरी है इसरे यहाँ पर भी हमें पहचान कौन कराएगा गुरु ही तो करा सकता है ना? इसलिए ना गुरु गोविंद दो, दो खड़े और गोविंद दोनों खड़े हो किसके चरण को मैं पहले प्रणाम करूंगा तो गुरु जो गोविंद मिलाए जिसने गोविंद से परिचय करा दिया गुरु को पहले हमें समझना पड़ेगा इन लोगों से जो पंडित मनिया है जो मोहर किया, जो श्रुद्ध को अपने स्वपक्ष के अनुकूल चेष्टा कर रहे हैं इनसे बचने के लिए उनको पहचान कौन कराएगा हमें? आप ही कर जो स्वपक्ष स्थापना के लिए स्वतः अनुकूल श्रुति को प्रतिपान करते हैं उनका हमें परिचय करा हो सबसे पहले चार वाक का परिचय करा रहे देखिए ननो तमाण अभिगम अतिस्थल बात लोकायता पक्षम प्रथम तो अनुभाषक है सबसे पहले प्रत्यक्ष मात्र एक प्रमाण को मानने वाला एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है अनुमान भी नहीं मानता उपमान शब्द वगैरह को बिल्कुल नहीं मानता केवल प्रत्यक्ष हमें वो प्रमाण मानता है ऐसा जो व्यक्ति अभी मेना अतिस्थूल वैसे इसलिए कैसा बुद्धि वाला है वो अतिस्थल बुद्धि वाला लोकायता पक्षम लोकायत कहते उनको लोकायत कहा चारवा कहा चारवा बहुत मीठे मीठे बोलता पुनरावन प्रणमसा से देश कुता। ते बोल दे। ऐसे ऐसे बात बोल देता है, है चारवाग दर्शन में पढ़ लेना अंगन आलिंगन में हो स्वर्गम अरे कोई स्वर्ग लोग कहीं ऊपर नहीं है पत्नी का आलिंगन करो यही स्वर्ग है और कोई बड़ा स्वर्ग नहीं कंटक वेद हो नरक जो कंटक लग गया यही नर जो हुई यही नर इस अलग और को जाने कहीं जाना पड़ जाए है परिभाषित कर दिया कहते नरे तू पशु को मारेगा और तुम स्वर्ग जाएगा तो पिता को मार के पिता को स्वर्ग भेज देना न सीधे ऐसे ऐसी कुछ जबरदस्त और ऐसे कोई लेकर के के बहुत तरक्की प्रकाश तो इन लोगों से बचना है तो कहते पहले व्यक्ति कुत्ते वाले को लो लोकायता अनुभाषते से पहले उनका कथन कर रहे हैं कूटस्थादि शरीरांत संघात सां जगु लोकायता पामराश प्रत्यक्ष भाषमाश्रता प्रत्यक्ष को आश्रित किए ये प्रत्यक्ष को नहीं मान रहा प्रत्यक्षा चेतन भाषित हो रहा है विचार कदम उच्च प्रश्न उठे लेकिन उन्होंने जो प्रत्यक्ष दे रहे वो क्या होगा प्रत्यक्ष विरोधी है अर्थांत साधकों ने प्रत्यक्ष आभास माना जाता ही आत्मताम जगह आत्मा करके लोग कहने वाले लोग लोकायत कहे जाते हैं और पामरास्त आम आदमी इसी को आत्मा मानकर चलता है लेकिन वे दो प्रत्यक्षाभास को आश्रित किए हुए प्रत्यक्ष को भी आशत कर देते तो विवेक जागृत हो जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा नियत नहीं है नित्य भी नहीं है नियमित रूप नहीं होता सदातन भी नहीं होता व्यविचारी होने के नाते प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर प्राप्त विवेचन करोगे तो स्वतः सिद्ध हो गया ये कोई भी आत्मा नहीं हो सकता ले करके विवेक कर न करते हुए प्रत्यक्ष आभा पर आश्रित होकर लेकर बहुत सुंदर सुंदर देता है से आ गया। कैसे? कहते हरे रंग का आप पान पत्ता लेते हो सफेद रंग का चूना लगा देते हो कथई रंग का कथा रंग लेते हो लाल रंग की दे और श्राम मिल गया तो क्या हो गया एक लाल रंग मुझे निकलते हैं नि, जब उठ अच्छा बात हो पान को वैसे भू पृथ्वी जल तेज वायु मिल गया अपने तो आप एक आकार चेतनता का प्राप्ति हो जाती है इत्यादि अनेक उत्तर से जो कर रहा है और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सिद्धत्व देहादार्थि आशंक्य उत्तम लोगों ने कह सकता है ही है किसी को में क्या है इसी को पार्वर मान सिद्धांतिक चाहिए नहीं नहीं वास्तव प्रत्यक्ष आभास आशक्ति नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण वादिनोपी यद्यपि वे लोग प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र का अर्थात दे प्रत्यक्षाभास भी प्रमाण मात्र का वसन करने वाले हैं फिर भी पर व्यामोहना दूसरों को मोहित कर अपने वश में लेने के लिए तो क्या करते और जो अपना मत है उसको उदाहरण थी और अपने मत को श्रुति सम्मत है यह स्थापित करने के लिए श्रुति वाक्यों को दिखाते है तुम सपक्ष कोशम अन्नमयन तथा विरोच सिद्धांत प्रमाणम प्रति चज्जी कर तुम अपने पक्ष को श्रुत सम्मत सा साबित करने के लिए ते मन वे लोग जो लोकायत कर फालोक अन्नमयम कोशम जो पूरा तैत प्रषद नहीं बेहते हैं प्रषद का अन्नमय कोश मात्र प्रमाण मानते हैं और आगे पीछे सारे वाक्य उनके किला प्रमाण कोई तो को प्रमाणिक विरोचन ने जो क्या किया था अपना स्तू शरीर को मान करके लौट गया था पुष्प सिद्धांत को सिद्धांत मान लिया इन लोगों ने इन सिद्धांतों के प्रमाणम प्रतिज्ञ प्रमाण रूप प्रतिज्ञा करते हैं ये लोग लोग कोषम अन्नमयमिति कौशम अन्नमय शब्दे अन्नमयोश प्रतिदकोश प्रतिणे सवाएेश पुष अन्न रिवाक्यं कैतृप्रशोद्यत विरोच सिद्धांत तिद्धांत देहमयः आत्म दस छांद प्रशोद वक्य इदी वाक्यम लक्ष्य एते इस दो को अपना तो के प्रति प्रमाण रूपेण प्रतिज्ञा करते तुम तुम लेकिन वे इसको उपादन नहीं कर सकते क्यों यदि अन्नमय कोशी वास्तविक आत्मा होता उससे भी अंतर ऐसी क्यों कहा अन्य अंतर आत्मा प्राणमय ये क्यों आया अन्न में मातो संक्रामी प्राण में मातोक्रामी आगे नहीं की कथा हो रही है उसको प्रमाण को प्रमाणिकता को उपादक वो साबित उपत्ति से सिद्ध नहीं कर सकते प्रकरण विरोधा क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हैं समस्त प्रकरण का विरोध कथम करते प्रकरण विरोधा अश्विन मत दोष दर्शन इसलिए शरीर को ही आत्मा वाले इन और के सिद्धांत में दोष तो दिखा करके इससे एक कदम आगे चल करके जो देश से इंद्रियों को आत्म मानने वाले हैं उनका प्रतिपादन करने के लिए अगला श्लोक आरम्भ करते हैं जीवात्म निर्गमे देह मरण दर्शनात्त आत्मा इत्याहलोका पर दूसरे लौका ये भी लौका भी है इनका बिना जाए चारवाक का प्रवेश है तू शरीर के अपेक्षा से इंद्रियों को आत्मा मानने वाले इंद्रियों के अपेक्षा से मन को आत्मा मानने वाले ये सब चारवाक वाक फोटी नहीं है जीवात्म निर्गमे क्योंकि हम क्या देख रहे हैं देह मरण जीवात्मा का इस शरीर से हट जाने पर शरीर का मरना हम यहां पर देख रहे इस लोक इसलिए देश भिन्न कुछ आत्मा है ये बात लेने कौन कह रहा है ये भी कह रहे है। आत्मा वो आत्मा कैसा है केन वा के नाम और किस प्रमाण से उसको हम जान पाएंगे कित्या ऐसे आशंका होने पर जवाब में अगला श्लोक होता है प्रत्यक्षण कम ये दिमा न प्रयोग प्रत्यक्ष अभिमत अहम दी देहा इंद्रियम आत्मा प्रत्यक्ष के द्वारा अभिमत जो अहम इत्या से जुड़ा हुआ है ना मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ मैं घूमता हूँ मैं फिरता हूँ मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूँ सगल क्रिया के साथ जोड़ता हुआ जो करे वही क्रियाएं किसके माध्यम से हो रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से ज्ञानत्मक क्रिया रूप दर्शनात्मक क्रिया श्रवणात्मक क्रिया जिन इंद्रियों के द्वारा हो रहा है उसके साथ अहम जुड़ा ना अतएव वो अहम से जुड़ा व श्रवण आदि से ये क्रियाओं से संपादन करने वाले ये इंद्रियां ही आत्मा है ये कि नम इंद्रिया आत्मा गमले कुछ इंद्रियों को ही आत्मा करके जान लेना चाहिए क्या प्रमाण है वच् इत्यादि प्रयोगता अहम वच्छी अहम पश्यामी इत्यादि का प्रयोग के कारण से यह मानना चाहिए अहम् वक्ष्मी अहम् पश्यामी इत्यादि प्रयोग दर्शन देहाद्ध अहम बुद्धि गम्यानि इंद्रिया आत्मा इत इत्यादि प्रयोग को देखने से देह से भिन्न अहम् बुद्धि के द्वारा गम्य जो इंद्रिया है वह इंद्रिया ही आत्मा इंद्रिया अचेन तो नहीं है वास्तव ये इंद्रिया अचेतन हो तो आपस में लड़ाई झगड़ा कैसे करते हो और उपनिषदों में इंद्रियों के आपसी लड़ाई झगड़े के बाद आया और क्या हुआ एक ने कहा भाई देख लो मेरे बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते हो श्रे जिंदा रह सकते दिखा देता हूं मैं तुमको बोला और एक साल के लिए बाहर चला गया परिवराजक बन गया घुमा फिरा एक साल के बाद लौट के आया तब क्या देखा वो श्री तो जिंदा है उसी इंद्रिय का कार्य सारा कार्य हो रहा है ऐसे वह संवाद प्राण संवाद देखने को मिलता है उसे लगता है इंद्रिया अचेतन नहीं इंद्रिया चेतन है वागा कलह श्रुति सुश्रुद चैतन्य में शाम आत आगा इंद्रिया में जब आगा इंद्रिया है इनका श्रुतियों में कलह श्रुता इनकी श्रेष्ठता के लिए आपसी लड़ाई मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ मेरे विरा शर नहीं जिंदा हो सकता मेरे वैसे शरीर पवित्र है सब कुछ महसूस होता है ऐसे अहंकार पूर्व उनकी लड़ाई के बारे में श्रुतियों में सुनने को मिलता तेरा इसे ज्ञापन होता है इनमें चैतन्य है अतव ये ही आत्मा है, तो ये वही इसी चाहिए। है वो आत्मा चैतन्य में वह आत्मा चेतनत्व तो शिव आत्म लक्षण देखो टीकाकार कर का देते क्यों क्योंकि चेतनत्व तो जो है वो आत्मा का लक्षण चेतना नाम इंद्रिया नाम आत्मत्व चेतन भूतन इंद्रियों में आत्म कहना उचित है ही आत्मा यही मानना चाहिए अब इससे भी पढ़कर कौन है? वहां तक ले कैसे जाएंगे? पर इसे दोष दिखाना पड़ेगा इंद्रिया आत्मा नहीं स्थापित करो पहले तुम्हें दोष दिखाओ तब इससे अगला आएगा प्राण को आत्मा मानने वाला इसे मथांतर में उत्थाप ही को उत्थापन करने के लिए विस्मत में दोष दिखाते हुए रंभ करते हैं हिण्य है गर्भा प्राण आत्मा बहु चिरे चक्षुराध्यक्ष लोपे थी प्राण में कोश को ही वाले आ गया प्राण में कोश को ही आत्मा मान्य वाले हिरण्य गर्वा समि प्राण क्या है हिरण्य गर्भ जैसे लोग आए वो कहते मानने वाले लोग हैं कथन करने वाले लोग अक्षरों लो पी, पी प्राण सत्वीव थी आपके अंक थे एक्सीडेंट हो गया कुछ हो आप कुछ दुर्घटना हो गई आंखें आपकी नष्ट हो गई तो क्या आप मर जाएंगे इंद्रिया नष्ट होने पर भी शरीर मरता नहीं इसे ज्ञापन होता है इंद्रिया आत्मा नहीं है इंद्रियों से भिन्न कोई दूसरा चीज आत्मा है जो शरीर को जिंदा रखता है शरीर में चेतनता को बनाए रख रहा है वह वस्तु तो कौन होगा का तो वो वस्तु तो प्राण ही है जो तो प्राण का रहने पर शरीर जिंदा रहता है प्राण गया तो शरीर मर गया अन्य वितरय अनुसार इन्हें ज्ञापन हो रहा है जो प्राण ही आत्मा प्राणस लिंगानी दर्शन प्राण कोई आत्मा माने में शुर। अनेको श्रुतिया लिंग अनेको श्रुति एक दो प्राण को आत्म कथन करते हैं कौन से कौन प्राणोजागृति सुप्त प्राण श्रेष्ठ श्रुतम कोश प्राण मह सम्य विस्तरेण प्रपंचित प्राणो जागृति सुप्त आदमी सो गया हो। उसने कौन जगा रहता है प्रश्न उठा प्रश्नोत्षा देंगे जवाब या प्राण ही जगा हुआ जागृत प्राण प्राण श्रेष्ठ श्रेष्ठ इत्यादि भी साधव में में सुनने को मिलता है कोश प्राणमय और प्राण में कोष की भी चर्चा तरह परेशान सम्यक विस्तरे प्रपंचित सम्यक रूप प्रकार से और विस्तार रूपेण प्राण की आत्मत्व तो प्रपंच व्याख्यान किया गया है अनेक में इसे प्राण आत्मा मानना चाहिए न तो इस शरीर को न तो इंद्रियों को, को प्राणाध्याय पुरे जागृति प्रश्नोत्षद इत्यादि ना प्राण जागरण शुरू प्राण का जागरण शुरु तत्पन्न उद उत्थम अभवत तदे तदम प्राण से श्रेष्ठ की श्रेष्ठता का हो रहा है क्योंकि क्या जागृत में, में जो आ रहे हो तो कैसे आ रहे हो इंद्रिया आप को ला रहे हैं क्या शरीर अपने आप आ जाता है क्या शरीर तो पड़ा है मुर्दा जैसे सोते वक्त भी लेकिन आप इस शरीर में जागृत अवस्था को आ रहे हैं आपको जागृत अवसर लाने वाला कौन है प्राण ही है जो शिशु काल में विद्यमान था वही शिशु के प्राण क्रम क्षय कर तो काल में आप वही प्राण जिसमें सारी इंद्रियां भी लीन हुए थे उसी प्राण से वापस लौटाते हैं इसलिए प्राण तत्प्राण प्रफन्न उसी प्राण में से लीन हुए थे उदतित और उसी प्राण से हम सारे इंद्रिया उठ के खड़े हो जाते हैं तद उक्तम अभवत इसीलिए कहते हैं तदे तद तर यही इसकी श्रेष्ठता है तैत्र में और कहा अंतरात्मा प्राणमयः इत्यादि न प्राण में कोश प्रपंच इत्यादि वाक्यों के द्वारा तैतृप्रषद में प्राण में कोष के विस्तार पर चर्चा किया गया है आदिश्न प्राण संवाद प्रवेश आदि पंच क्या और ले सकते हो आप प्राण का संवाद कहा मेरा क्या है बताओ मेरा कपड़ा क्या है बताओ है मैं नंगा थोड़े रहूंगा जब तुम लोगों के मैं सर्वश्रेष्ठ हूं मेरे तो बढ़िया कपड़ा पहनाओ जैसे आप अपने श्रेष्ठ क्या करते हो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनाते हो देखो ना प्रधानमंत्री पहनने से बनने से पहले कैसे कपड़ा पहना वाला चाहे हो जिससे आयरन भी नहीं लगा होता प्रधान बनने के बाद एकदम कड़क कि तो उसको बना के देने वाले पहनाने में हो गया ना अभी हो। आप लोग भी करते हो अपने गुरुओं गुरु को तो बड़े तो मुझे श्रेष्ठ मान लिया सारी इंदियों ने नंगा खड़ा कर दी थी कमाल अपने रखते हो कहा तुम्हें बताओ कि मन नमे मेरा भोजन क्या है बताओ प्राण भी संवाद कर रहा है ना इसे प्राण ही चैतन्य है प्राणी आत्मा है तो है प्राण प्रवेश प्राण के प्रवेश का भी कथन हुआ है इत्यादि इत्यादि रायम इत्यादि श्रुतियों को यह ग्रहण करने का प्रमाण रूपेणा इन श्रुतियों के प्रमाण की वजह से प्राणी आत्मा साबित हो गया